महाभारत धर्म पर्व युधिष्ठिर् का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा धर्म का तथा अपनी महिमा का वर्णन जन्मे जय उच अश्वेधे पुरावृत्ते के सूदनम केशसूदनम धर्म संशयुद्दिश्य किम पितामह धनमेजा ने पूछा ब्रह्मण पूर्वकाल में जब मेरे पितामा महाराज युधिष्ठिर का अष्टमे ध्यज्ञ पूर्ण हो गया तब उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण कौ, से कौन सा प्रश्न किया वै सम्पाच पश्चिम नष्टम युधिष्ठिर तथा राजा नमस्कृत्य केवम पुनरब्रवीत वै सम्पान कहते हैं राजन अश्वे यज्ञ के बाद जब धर्मराज धृष्टि ने अश्वभृत स्नान कर लिया तब भगवान श्रीकृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया वशिष्ठाद्या तपोयुक्ता मुनिर्शि श्रोतु काम पर गुह्यम वैष्णव धर्ममोत्तम तथा भागवता सेवा में वशिष्ठ आदि तत्वर्शी तपस्वी मुनिगण तथा अन्य भक्तगण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव धर्म को सुनने की इच्छा से भगवान श्रीकृष्ण को घेर कर बैठ गए युधिर्वाच तत्वस्तव भाव पादमुगत यदि जानासी माम भक्त सिद्धम्वा भक्त धर्मगुह्या तत्व धर्म कथय मे देव यद अनुग्रह युधिठिर बोले भक्त मैं सच्चे भक्त भाव से आपके आपके चरणों के शरण में आया भगवान यदि यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रह का अधिकारी बसलारी तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए मैं उनके संपूर्ण रहस्यों को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ श्रोता में महान धर्मा व शिष्टा आकाशपात गार्गीया गौतम याच तथा गोपालक पराशर कृता पूर्वा मैत्रेय से धीमत ओमा माहेश्वरा नंदी धर्मा पावना मैंने मनोवशिष्ठ कस्य गर्ग गौतम गोपालक पराशर बुद्धिमान मैत्रेय उमा महेश्वर और नंदी द्वारा कहे हुए पवित्र धर्मों का श्रवण किया है ब्रह्मणकथिता कौमाररा श्रुताम धूमकृता धर्म कांडवैश्वानरा अ भार्गवाजाग्यवल्या मारकंडेयकृता अं भारद्वाज कृताये चृहस्पतिताशेस कूड़बाहो विश्वामित्र कृताश सुमंतु होत शाकु या तथा चुनल पुनलहोदी पावकया तथा चगस्गीता मौदल्या सांडुल्यालभाजलाखिल्याता ये चप्तर्षिस्त आपस्तंब कर्म शखश्च लिखित प्राजापत्या तथा व्यान्द्र चुता तथा जो ब्रह्मा के धूमायन कांड वैश्वानर भार्गौ याज्ञवल और मार्कंडे के द्वारा भी कहे गए हैं एवं जो भरद्वाज और बृहस्पति के बनाए हुए हैं तथा जो कुड़ी कुणीबाहू विश्वामित्र सुमंतु जयमिनी शकुनी पुलस्त्य पुल अग्नि अगस्त्य मुद्गल सांडिल्य सलभ बालखिल्यगण सप्तर्थी आप शंख लिखित प्रजापति यम महेंद्र व्याघ्र व्यास और विभांडर, विभांडक के द्वारा कहे गए हैं उनको भी मैंने सुना है नारदीया श्रुता धर्म का पूता मया तथा विधुर्वाक्यारी भृगोरंगी रस तथा कौचा मृदंग गीता शौरह रीत काे उद्दाल धर्मा अवसन तथी वैशंपायन गीता एवं जो नारद कपोत विदुर भिगु अंगिरा क्रौच मृदंग सूर्य हरित कपोत सुबालक उद्दालक शुक्राचार्य वैशंपायन तथा दूसरे दूसरे महात्माओं के द्वारा बताए हुए हैं उन धर्मों का भी मैंने आद्योपात श्रवण किया है ऐसेभ्यधर्मेभ्यो दैव तन्मुख निस्तः पावनवाद पवित्रवाद विशेषा भक्ति परंतु भगवान मुझे विश्वास है कि आपके मुख से जो धर्म प्रकट हुए हैं वे पवित्र और पावन होने के कारण उपरयुक्त सभी धर्मों से श्रेष्ठ हैं। है तस्माह प्रपन्न्यभक्त केशव इसलिए आप अपने पवित्र एवं धर्मों का वर्णन कीजिए संपान वाच एवं पृष्ठ धर्म जो धर्मपुत्रेण केशव वाच धर्म सूक्ष्म धर्मपुत्रस्य पुत्र वै सम्पा जी कहते धर्म प्रति युदि के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्मों को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे एवं तेज कौनते यत्नो ते तो धर्म ही सुसुग्रत तस्ते दुर्लभ हो लोक न कचिदिध्यते उत्तम व्रत का पालन करने वाले कुंती नंदन तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है धर्म श्रुतो वृष्टो व कथित अनु राजेन्द्र सुना हुआ देखा हुआ कहा हुआ पालन किया हुआ और अनुमोदन किया हुआ धर्म मनुष्य को इंद्र पद पर पहुँचा देता है धर्म पिता च माता च धर्मो नाथ सुह तथा धर्मो भ्राता सखा चर्म स्वामी परम तप परम तप धर्म ही जीव का माता पिता रक्षक सुरहित भ्राता सखा और स्वामी है धर्मादर्थच कामच्च धर्माद भोगा सुखा च धर्मादर्य धर्म स्वर्ग गति पर अर्थ काम भोग सुख उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होता है धर्मो यम से शुद्ध या महतो भयात धर्म दिजत्व देवत्व धर्म पावयते नरम यदि इस विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है धर्म से ही मनुष्य को ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है धर्म ही मनुष्य को पवित्र करता है यदा चीयते पापम काल नश्यतों तदा संजाते बुद्धिर्धर कर्त युष्ठि युधिष्ठि जब कालक्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है तभी उसकी धर्माचरण में लगती है जन्मांतरसहसो मनुष्यम दुर्लभम तदग्वा हजोधर्म न करो तवंचित हजारों योनियों में भटकने की बात भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह महान लाभ से वंचित रह जाता है कुश्यता ये दरिद्राश्चअपाभिता परद्वेश मूर्खाश्च न तय धर्म कृतः पुरा आज जो लोग निंदित दरिद्र कुरूप रोगी दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है ये च दीर्घायुष शूरा पंडिता भोगिस्तथा निरोगारूप सम्पन्ना तय धर्म सुकृतः पुरा कि तो जो दीर्घ जी भी पंडित भोग सामग्री से संपन्न निरोग और रूपवान है उनके द्वारा में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है एवं धर्म कृता शुद्धो नैते गतिमतम अधर्मम से भते यु तरको इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं उन्हें पशु पक्षी आदि त्रियक जोड़ी में गिरना पड़ता है इदम रहस्यम कौनसे धर्म मनुत्तम कथित परम धर्म तब भक्त पाण्डवते पुत्र युधिष्ठि अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ सुनो पांडुनंदन मैं तुझ भक्त से परम धर्म का वर्णन अवश्य करूँगा इष्टमी महेत्यर्थम प्रसन्नश्चापिमां सदा परमाथम अप्रूह किम पुनर्धर्म संहिताम तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी चरण में स्थित रहते हो तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्मसत्व का भी वर्णन कर सकता हूँ फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है इदम में मान सम जन्म कृत माया धर्म संस्थापना अर्था दुष्टान नाशनाय च इस समय धर्म के स्थापना और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है मनुष्य भावमापन्नमे मृणंत्यभग्रया संसारातर तरहिते मूढ़ा तयग्जोनेश्वर ही कस जो, जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में ही समझकर मेरी अवहेलना करते हैं वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार त्रयक ज्योनियों में भटकते रहते हैं ये ताम सर्वभूत स्थम पश्यंते ज्ञान मद्भक्तास्तान सदाजोक्ता समीपम दयाम्य हम इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है वे सदा मुझ में मन लगाते रहने वाले मेरे भक्त हैं ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ मदभक्ता नभि नच्यंते मद्भक्ता भीत कलमषा मदभक्ता तो मनुष्य सफलम जन्म पांडव पांडुपुत्र मेरे भक्तों का नाश नहीं होता वे निष्पाप होते हैं मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं अपे पापे स्वभिरताम मद्भक्ता पाण्डुनंदन मुचंते पात कई सर्वई पद्म पत्र अमा भसाम पांडुनंदन पापों में अभिरत रहने वाले मनुष्य भी यदि मेरे भक्त हो जाएं तो वे सारे पापों से वैसे ही मुक्त हो जाते हैं जैसे जल से कमल का पत्ता निर्लिप्त रहता है जन्मांतर सहस्त्र सुतपा भावितात्मना भक्तिरुत्प्यते मनुष्याण न संशय हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें निसंदेह भक्ति का उदय होता है यच्च परम गुह्यम कूटस्थम अचलम ध्रुव न दृश्यते तथावक्तृश्य मेरा जो अत्यंत गोपनीय कूटस्थ अचल और अविनाशी स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता अपरम यच्च मे रूपम प्रादुर्भाव सुदृश्यते तदर्चय सर्वाथ सर्वभूता पांडव जो मेरा अप, अपर स्वरूप है वह अवतार लेने पर दृढ़ गोचर होता है संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से उसकी पूजा करते हैं कल्पकोटिशह व्यतीत स्वागत धर्सयामी तद्रूपमच्च पश्यंती मेसरा हजारों और करोड़ों कल्प आकर चले गए पर जिस वैष्णव रूप को देवगण देखते हैं उसी रूप से मैं भक्तों को दर्शन देता हूँ स्थितोत्पत्त दे करम जो मा ज्ञावा प्रपद्यते अनुगृहणाम तम वही संसारानोचिया जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ अहमा दीर्घ देवा श्रेष्ठा ब्रह्म दयाम प्रकृतिम ताम वृष्टभ्य जगत सर्व सृजा्य हम मैं ही देवताओं का आदि हूँ ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ तमो हम अव्यक्तौ रजो मध्य प्रतिष्ठित ऊर्धम सत्व विदा लोभ ब्रह्मादिस्तम्भ पर मैं अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुण का आधार रजोगुण के भीतर स्थित और उत्कृष्ट सत्वगुण में भी व्याप्त हूँ मुझे लोभ नहीं है ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ मूर्धानम ते चंद्रादित्यो दिव चंद्राद्यो चलोचरे गावि ब्राह्मणो वक्त आरुत श्वसनम चमहे दुलोक को मेरा मस्तक समझो सूर्य और चंद्रमा मेरी आँखें हैं गौ अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सास है दिशो मे बाहवश्चाष्टौ नक्षत्राणी चूषणम अंतरिक्षाबुरो विद्धि सर्वभूतावकाशक मार्गो मेघानीलाभ्याम तू जन्मोद्यम आठ दिशाएँ मेरी बाहें नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाला अंतरिक्ष मेरा वक्षस्थल है बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है उसे मेरा अविनाशी उधर समझो पृथ्वी मंडलम जदवी दीपाण्डवन सर्वसंधारण उपेत पादौर युधिष्ठि द्वीप समुद्र और जंगलों से भरा हुआ यह सब को धारण करने वाला भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है तो स्थितौक गुण खेहम द्विगुणस्मी मारुते त्रिगुण तो स्थित हम वही सलुर्गुण शब्दाध्याय गुण पंच महाभूते पंचसु तन्मात्र संस्थित सौहम पृथिव्या पंचधा स्थित आकाश में मैं एक गुण वाला हूँ वायु में दो गुण वाला हूँ अग्नि में तीन गुण वाला हूँ और जल में चार गुण वाला हूँ पृथ्वी में पांच गुणों से स्थित हूँ वहीं मैं तन्मात्रा रूप पंच महाभूतों में शब्दादि पांच गुणों से स्थित हूँ अहम सहस्त्र से सहस्त्र सहस्त्रवदीक्ष क्षण हम सहस्त्रु धरध्रिक सहस्त्रो मेरे हजारों मस्तक हजारों मुख हजारों नेत्र हजारों भुजाएं हजारों उदर हजारों उ और हजारों पैर है धृतोर भी सर्वतः सम्यम अत्यशा अंगुलतात्मभूत सर्वव्यापी तथोम्य हम मैं पृथ्वी को अब सब ओर से धारण कर करके नाभि से दस अंगुल ऊँचे सबके हृदय में विराजमान हूँ संपूर्ण प्राणियों में संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित हूँ इसलिए सर्वे कहलाता हूँ हम अन्योंहम अजरोहम अजोहम्यहम अनाद्योहम अवध्योहम आप्रमहम निर्गुणोंगूढ़ात्म निर्द्वन्दो निर्मो नृप निशिलह निर्विकारोहम निधानम अमृत से तो सुधा चाहुम सुधाचाह स्वाहा चा मै मैं अकिंत अनंत अजर अजन्मा अनादि अवध्य अप्रमेय अव्यय दिन गुण गुह्यस्वरूप निर्द्वंद निर्मम निष्कल निर्विकार और मोक्ष का अधिकारण कारण हूँ नरेस्वर सुधा स्वाधा और स्वाहा भी मै ही हूँ तेजसा तपसा चाहम भूतग्राम चतुर्विधम स्नेह पाशय गुण पध्वाम धारियाम्यात्म मा मैंने ही अपने तेज और तप से चार प्रकार के प्राणी समुदाय को स्नेह रूप रज्जो से बांधकर अपनी माया से धारण कर रखा है चातुराश्रम धर्मोहम चातुर चातुर्होत्र फलासन चतुर्मते चतु चतुराश्रम भाव मैं चारों आश्रमों का धर्म चार प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाले यज्ञ का फल भोगने वाला चतुर्यज्ञ चतुर और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ संहृत्याह जगत सर्व कृत्वा वही गर्भ महात्मन श्यामी दिव्य योग प्रलय युदेठिर प्रलय काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एक करता हूँ सहस्र युग पर्यताम ब्राह्मीम रात्रि महारे स्थिति भूतारे जंगमारे स्थिर एक हजार युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महानों में सहन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ कल्पे कल्पे च भूताणि संघराषाम च न चाहताण झाण्ती महिजा मोहितान प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते ममचैब मार्गतव्य नित्यस प्रशांत दीप से गति न उपलभ्य प्रलय काल में जब दीपक के शांत होने की भांति समस्त व्यक्त सृष्टि लुप्त हो जाती है तब खोज कर नहीं योग्य मुझे अदृश्य रूप की गति का उनको पता नहीं लगता न तदस्ती क्वचिद्राजाह न प्रतिषिता न चिदे भूतम् मई येटिता राजन कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझमें स्थित न हो यवन्तरम भवदूत सूलम सूक्ष्म मद जगत जीवभूत तो हम तस्वन्तरम प्रतिषिता जो कुछ भी स्थूल सूक्ष्म रूप यह जगत हो चुका है और होने वाला है उन सब में उसी प्रकार में ही जीव रूप से स्थित हूँ किम चात्र बहुत न असत्यमय तद्रविमित यदूतम यदविष्यच तत्सर्वम अहम ही वतू अधिक कहने से क्या लाभ मैं तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ मैं श्रेष्ठा भूतानि मन्मयान इस भारत माव नीजानती माया मोहितानि भरत नंदन संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं इसलिए मुझे नहीं जान पाते एवं सर्व जगतिदर्माष प्रभुते राजन राज्य प्रबलते राजन इस प्रकार देवता असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझसे ही लय होता है दाक्षिणा प्रतिमे अध्याय समाप्त आ, आ, आ, आ,